मंडल ब्राह्मणोपनिषद तृतीय ब्राह्मण प्रथम खंडवल महामुनिमंडल पुरुष स्वामी नमस्क अस्मृतम तलक्षण ब्रूहित महामुनि याज्ञवल्क ने सूर्य मंडल स्थित पुरुष कहा हे स्वामी आपने अमनस्क स्थिति के लक्षणों के विषय में मुझे उपदेश दिया अब वह मुझे विस्मित हो गया है अतः कृपा करके पुनः उसके लक्षणों को मुझे बताइए तथेति मंडलपुरशोब्रवीत इदम अमनस्क अतिरहस्यम यज्ञों ता तम ताम भवि मुद्रान्वित वह मंडल पुरुष बोला बहुत अच्छा यह अमनस्क स्थिति अतिरहस्यमय है इसके ज्ञान से मनुष्य कृत्य हो जाता है और वह नित्य ही सांभी मुद्रा में समन्वित होता है परमात्मा लख्या, पर तत् लक्षाणी दृष्टि तदनुसर्वेश अमेय अजम शिव परमाकाशम निरालंबम अद्वयम ब्रह्मा विष्णु रुद्रादीनाक्यम सर्वकार परब्रत्म प पश्यलो गुहा निश्चन ज्ञावा भावाभादिद्वन््वातीत संन्मनुभवस्तनमखिल्रिय क्षयशा दमन सुखब्रह्मनंदसमुद्रे मन प्रवाहयोग निवात स्थित दीपव अचल पर ब्रह्मापनोती परमात्मा दृष्टि से उसका अनुभव कराने वाले लक्ष्यों को देखकर सबके ईश्वर अप्रमेय अज शिव कल्याणकारी परम आकाश निरालंब अद्वितीय ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के एकमात्र लक्ष्य रूप सभी के कारण परब्रह्म को आत्म रूप में देखने वाला पुरुष हृदय गुहा में ही व्यवहार करता हुआ निश्चयपूर्वक ज्ञान कर भाव अभाव आदि द्वंद्वों से अतीत होकर मन की उन्मनी अवस्था का अनुभव करता है तत्पश्चात समस्त इंद्रियों के इंद्रियजन्य प्रवृत्ति के क्षय होने पर अमनस्क सुख रूप ब्रह्मानंद सागर में उसका मन प्रवाह बहता है जिसके योग से वह वायु शून्य स्थल में स्थित दीपक के समान अचल परब्रह्म को प्राप्त करता है ततः शुष्कृक्षवन मूर्छा निद्राय निश्वासोवासाभाष्टंद चंचलगात्र परम शांति सुकृत्य मन प्रचारशून्यम परमात्म लीन लीनती तत्श्चा शुष्कृक्षवत्त मूर्छा और निद्रा की स्थिति में श्वासो्वास के अभाव में सुख दुख आदि द्वंद्व विन हो जाते हैं और शरीर अचंचल हो जाता है ऐसी स्थिति का व्यक्ति परम शांति को स्वीकार कर लेता है जिससे मन प्रचार बन जाता जाता है, है। तथा परमात्मा में लीन हो सर्वेन्द्रिय वर्गे परिणे मनोनाशोती तदेवा मनस्क जिस प्रकार दुग्ध दोहन कर लेने के उपरांत वह गाय के स्तनों में नहीं रहता उसी प्रकार समस्त इंद्रिय वर्ग के विनस्त हो जाने पर मन का भी विनाश हो जाता है यही अमनस की स्थिति है तदनु निशुद्ध परमात्माेती तत्विपदेशेन तमेवाहम अहमेव तमितारक योग मार्गेना खंडानंदपूर्ण गिताथोति इसके उपरांत मैं ही नित्य शुद्ध परमात्मा हूँ इस प्रकार उपदेश प्राप्त हो जाने पर तुम ही मैं हूं मैं ही तुम हो इस तारक योग मार्ग से अखंडानंद पाकर साधक पूर्ण रूपेण कृत हो जाता है द्वितीय खंड परिपूर्ण पर मग्न मना प्राप्त जन्मार्जित पुण्य पूज्य पक्व सन्याद्रिय वर्गोकन्माजित पुण्यपूपक्व कैबल्य फल खंडानंद निरस्तलश कसमलो ब्रमाहस्मेति कृतकृत क्रित जिसका मन परमाकाश में पूर्ण रूपेण मग्न हो गया है जिसे अवस्था प्राप्त हो गई हो एवं जो समस्त इंद्रिय वर्ग से वियुक्त हो गया हो अनेक जन्मों से प्राप्त हुए पुण्य पुंज द्वारा उसका कैवल्य स्वरूप फल परिपक्व हो जाता है अखंड आनंद प्राप्त कर लेने से उसके समस्त क्ले सरूप पाप नष्ट हो जाते हैं तदुपरांत मैं ब्रह्म हूँ इस भाव से वह निरंतर अभिभूत रहता हुआ कृतित्व हो जाता है तमेवा हम न भेदोस्ट पूर्णत् परमात्मन इत्युच्चरंत समालिंग्य शिष्य ज्ञप्तिमि परमात्मा पूर्ण है इसीलिए तू ही मैं हूँ ऐसा उच्चारण करते हुए गुरु मंडल पुरुष ने शिष्य याज्ञवल्क का आलिंगन अर्थात भेंट करते हुए उसे इस ज्ञान का उद्देश्य किया था